लेसन 39 पेज नंबर 246 जो कोई आज छूटना चाहे उसे इजाजत लेनी है जिस किसी को ईश्वर पर विश्वास हो उसे स्वर्ग की चाबी मिलेगी जो कोई सलाम में पेश करता हूं वह उस पर एतराज करती है जो कुछ मैं करता हूं वह उसका विरोध करती है जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास करता हूं जो भी काम नहीं करता उसे वेतन नहीं मिलता जो भी कमरे में है यथासंभव शीघ्र बाहर निकल आओ जहां भी मैं जाता हूं वहां भारतीय लोग मिलते हैं जहां कहीं हमने देखा बर्फ ही बर्फ दिखाई दी जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तब मैं रामलाल से मिलता हूं जब कभी वह यहां आता है तो वह हमारे यहां ठहरता है जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं आप जैसे भी हैं उसी में खुश रहें पेज नंबर टू फोर्टी एट जो जो संग्रहालय कि सैर करना चाहे अपना नाम लिखवा दे उसने जिस जिस देश का सफर किया वहाँ की यादगारें जमा कर ली जहां जहाँ देखा गुलाब ही गुलाब थे इजाजत एतराज गुलाब जमा पेश यथासंभव विरोध शीघ्र संग्रहालय सफ़र सलाह सैर